नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायक विचारों पर आधारित इस विशेष एपिसोड में आज हम बात करेंगे उन अमर संदेशों की जो स्वामी विवेकानंद ने सन अठारह में शिकागो की धर्म सभा में पूरे विश्व को दिए थे 11 सितंबर अठारह यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास का एक ऐसा पल था जब भारत की आध्यात्मिक ध्वनि पहली बार पूरे विश्व के मंच पर गूंजी विश्वधर्म सम्मेलन में बैठे हजारों विद्वान पादरी दार्शनिक और प्रतिनिधि अलग अलग देशों से आए थे पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सन्यासी केसरिया वस्त्र पहने तेजस्वी नेत्रों वाला युवक मंच पर आएगा और कुछ ही पलों में सबके हृदय जीत लेगा जब स्वामी विवेकानंद ने माइक के सामने आकर अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा लगभग दो मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे यह केवल शब्दों की ताकत नहीं थी यह एक संत हृदय की सच्ची करुणा थी जिसने पूरी मानवता को अपना परिवार मान लिया था विवेकानंद जी का पहला बड़ा संदेश था वसुधैव कुटुंबकम यह समस्त संसार हमारा परिवार है उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की संस्कृति किसी भी मनुष्य को जाति रंग भाषा या देश के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं मानती हमारे यहां हर इंसान में ईश्वर का अंश देखा जाता है इसीलिए वे सबको बहनों और भाइयों की तरह संबोधित कर सके दूसरा महत्वपूर्ण संदेश था केवल धार्मिक सहिष्णुता नहीं बल्कि धार्मिक स्वीकार्यता विवेकानंद जी ने कहा कि भारत केवल यह नहीं कहता कि दूसरे धर्मों को सहन करो बल्कि यह सिखाता है कि सभी धर्मों की सच्चाई को स्वीकार करो भारत की भूमि ने हमेशा यह उद्घोष किया है कि सत्य एक है साधक उसे विभिन्न मार्गों से प्राप्त करते हैं कोई ईश्वर को अल्लाह कहकर पुकारे कोई गौड कहकर कोई भगवान कहकर परंतु वह सत्ता एक ही है यही है सर्वधर्म संभाव की भावना शिकागो के मंच से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को चेताया कि धर्म के नाम पर लड़ाइया नफरत, कट्टरता और हिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। उन्होंने कहा कि यदि धर्म हमें प्यार करना नहीं सिखाता तो वह धर्म नहीं केवल रूढ़ी है एक और गहरा संदेश था हर आत्मा मूलतः दिव्य है विवेकानंद जी ने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन यानी हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छिपी है अक्सर हम खुद को कमजोर असफल या पापी मान लेते हैं परंतु उनके अनुसार कमजोरी केवल अज्ञान है जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिप जाता है लेकिन बुझता नहीं वैसे ही हमारे भीतर की दिव्यता अज्ञान और भ्रम के बादलों से ढक जाती है पर कभी समाप्त नहीं होती उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ मंदिर मस्जिद या कर्मकांड तक सीमित नहीं है धर्म का सच्चा रूप है मानव सेवा वे बार बार कहते थे जिस दिन तुम किसी गरीब भूखे या दुखी इंसान की सेवा करते हो समझो उस दिन तुमने भगवान की पूजा की शिकागो के संदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात थी निर्भयता स्वामी विवेकानंद कहते हैं भय ही मृत्यु है भय ही दुर्बलता है जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है वह हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाता है उसको फिर न असफलता का डर रहता है न अपमान का न मृत्यु का उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से संदेश दिया उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए शिकागो भाषण के माध्यम से विवेकानंद जी ने यह भी बताया कि भारत केवल आध्यात्मिकता की भूमि ही नहीं बल्कि वह देश है जिसने सदियों तक विज्ञान गणित दर्शन और योग में अद्भुत योगदान दिया है परंतु उन्होंने चेताया कि यदि भारत केवल अपने पुराने गौरव पर सोता रहा तो वह पीछे रह जाएगा इसलिए उन्होंने भारतवासियों से कहा ज्ञान विज्ञान उद्योग शिक्षा और संगठन इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ो पर अपनी आध्यात्मिक पहचान को मत भूलो स्वामी जी के शिकागो संदेश का एक और पक्ष था स्त्री शक्ति का सम्मान उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपनी स्त्रियों को शिक्षित और सम्मानित नहीं करता वह कभी उन्नति नहीं कर सकता जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता वैसे ही समाज स्त्री और पुरुष दोनों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता उन्होंने भारतीय स्त्रियों की आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि भारत को महान बनाना है तो हमें अपनी माताओं बहनों और बेटियों को शिक्षा आत्मविश्वास और स्वतंत्रता देनी होगी स्वामी विवेकानंद का संदेश केवल उस युग के लिए नहीं था आज जब दुनिया धर्म भाषा और विचारधाराओं के नाम पर फिर से विभाजित हो रही है तब उनके ये वचन और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं आज के समय में जब युवा भटकाव तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं विवेकानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति से छोटा नहीं है यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लें, तो असंभव भी संभव हो सकता है उनके शिकागो के संदेश का सार यही है विश्व को बांटो नहीं जोरो धर्म के नाम पर लड़ो नहीं प्रेम करो खुद को कमजोर मत समझो अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो अंत में आइए स्वामी विवेकानंद के इन अमर वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए धन्यवाद